महाभारत आदिपर्व चतुर्दशा अधिक शतमोध्याय धृतराष्ट्र के गांधारी से एक सौ पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जातीय युवते से यूस्तु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति वै सम्पान वाच ततः पुत्र शतम जज्ञे गांधर्या जन धृतराष्ट्रस् वैश्याय एकता सतान वैषम पायन जी कहते हैं जन्मेजय जय तदनंतर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी के गर्भ से एक सौ पुत्र उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र के एक दूसरी पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ यह पूर्वोक्त सौ पुत्रों से भिन्न था पांडव कुंत्याम च माद्याम च पुत्रा पंच महारथा देवेभ्य सम्पद्यन्ता संताय कुछ वही पांडु के कुंती और माद्री के गर्भ से पांच महारथी पुत्र उत्पन्न हुए वे सब गुरुकुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे जन्मेजय उच कथम पुत्र सतम जज्ञे गांधरिया द्विज सत्तमता चाले नेशा आयुष ज किम परम जन्मेजय ने पूछा द्विजश्रेष्ठ गांधारी से सौपुत्र किस प्रकार और कितने समय में उत्पन्न हुए और उन सब की पूरी आयु कितनी थी कथम चहिकयां धृतराष्ट्र सुवत कथं च दृशी भार्गारी धर्मचारिणी आनुकूल्ये वर्तमान धृतराष्ट्रोभ्यवर्त कथम चप्त से सत पांडोस्म सपन्ना देतेभ्य पुत्रा पंच महारथ एक विपोधन कथियृप्ति कथ्य मे सुबंधुसू वैश्य जाति स्त्री के गर्व से धृतराष्ट्र का वह एक पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ राजा धृतराष्ट्र सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ जैसा वर्ताव करते थे महात्मा मुनि द्वारा साप को प्राप्त हुए राजा पांडु के वे पांचों पाँचों पुत्र देवताओं के अंश से कैसे उत्पन्न हुए विद्वान तपोधन ये सब बातें यथोचित रूप से विस्तार पूर्वक कहिए अपने बंधुजन की यह चर्चा सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती व संपायन वाच क्षुत्रमा भी परिग्लानम दायनमुपस्थितम तो शयामा सगधारी व्यास्यो पुत्राणाम सतमात्म वह संपाय जी ने कहा राजन एक समय की बात है महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए उस समय गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की गांधारी ने अपने पति के समान ही सौ पुत्र मांगे ततःकाले न सागर्भम धृतराष्ट्रदा गृह संवत्सर दम तो गांधारी गर्भमाहित अप्रजा ततस्ताम दुखमा विशत शुवा कुंते सुत जाक समेज तदनंतर समयानुसार गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया दो वर्ष व्यतीत हो गए तब तक गांधारी उस गर्भ को धारण किए रही फिर भी प्रसव नहीं हुआ इसी बीच में गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से प्रातः कालीन सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है तब उसे बड़ा दुख हुआ उदरस्यात्मन स्थैर्य उपलम्भ्या चिंतयन अज्ञात धृतराष्ट्रे न महता ततः सोदरम घातयामास गांधारी दुख ततो जग्गे मांस पेशे लोहाष्टिले वसंगता उसे अपनी उदर की स्थिरता पर बड़ी चिंता हुई गांधारी दुख से मुरछित हो रही थी उसने धृतराष्ट के अनजान में ही महान प्रयत्न करके अपने उदर पर आघात किया तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था देवर्ष संभता कुम सृष्ट प्रचक्रभे अथुदय प्ञावातरित शुभ पागमत उसने दो वर्षों तक उसे पेट में धारण किया था तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया इधर यह बात महर्षि व्यास को मालूम हुई तब वे बड़ी उतावली के साथ वहाँ आए ताम समांसमी पे दपताम ततो अभ्रवी सौ बलेदम ते चिकीर्षितम जब करने वालों में श्रेष्ठ व्यास जी ने उस मास पिंड को देखा और गांधारी से पूछा तुम इसका क्या करना चाहती थी साचात्मनोमतम सत्यम ससंस परमर्षय और उसने महर्षि को अपने मन की बात सस बता दी गाधार्युवाच ज्येष्ठ कुीसुत जा रिशम प्रम दुखे न परमेड़ेद उदरम घातिमयात चीलपुत्राण मितीर्ण मे तवया इं चेसपेशी जाता पुत्र जाता वही गाधारी ने कहा मुने मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ है जो सूर्य के समान तेजस्वी है यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है आपने पहले मुझे ही सौ पुत्र होने का वरदान दिया था परंतु आज इतनों दिनों बाद मेरे गर्भ से सौ पुत्रों की जगह यह मांसपिंड पैदा हुआ है व्यासुवाच एवं तत्सवे नए तज्जात्म्य था भवे व्यास ने कहा सुबल कुमारी यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता वितथम नोक्त पूर्व मे सैरे स्वीरे स्वीकुत्य था घृतपूर्ण कुतम क्षिप्रमेव विधीयता मैंने कभी हास प्रयास के समय भी झूठी बात मुंह से नहीं निकाली है फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर कही हुई मेरी बात झूठी कैसे हो सकती है तुम शीघ्र ही सौ मटके कुंड तैयार कराओ और उन्हें घी से भरवा दो सुगुप्ते सूचदे दे से सूरक्षा चैतम सीता सृष्टि लाभिमा च परिमेश चा परि परिसेचय फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर रक उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो इस मास पिंड को ठंडे जल से सींचो वैशंपाय चाहच माना बभू व सदा अंगुष्ठ पर्व मात्राण गर्भागे बतू वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय उस समय सिंचे जाने पर उस मांस पिंड के सौ टुकड़े हो गए वे अलग अलग अंगूठे के पोर पोरुवे बराबर सौ गर्भ के गर्भों के रूप में परिणित हो गए एकाधिक शतम पूर्णम यथायोग्यम विषाम पय विषाम पते मांस पेशास्तता राजन क्रमशः काल पर्य राजन काल के परिवर्तन से क्रमशः उस मास पिंड के यथा योग्य पूरे एक सौ एक भाग हुए तत्ता कुंड गर्भान्न दुगुप्त रक्षा वै व्य तथ तत्पश्चात तत गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे उनकी रक्षा की ठीक ठीक -थी व्यवस्था कर दी गई सशंस भगवान काले ना पुनः उद्घाटन आती चौभिम तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा इतने ही दिन अर्थात पूरे दो वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढंकन खोल देना चाहिए इत्युक्ता भगवान व्यास तथा प्रतिध्याय चगा तपसे धीमान हिमवंत शिलोच्चय योग कहकर और पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की व्यवस्था कराकर परम बुद्धिमान भगवान व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए जग्गे क्रमेण जे क्रमण चयतेन तेजा दुर्योधन जन्मतस्तु प्रमाणेन राजा युधिष्ठिरः तदनंतर दो वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे उसी क्रम से उनमें सबसे पहले राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ जन्मकाल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे तदाख्यात हम तो भिस्माज अदुराजी मते यस्मि नी दुर्धर्ष दुर्योधन तस्वे महाबाजे मोपातमात्रत धृतराष्ट्र सजातमात्र नृपं चनाद चम खरा प्रत्यसत गृद्ध गोमाुवायस दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान बुद्धिमानीस्म तथा तो विदुर जी को पता बताया गया जिस दिन दुर्धर्ष वीर दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम्परा क्रम महाभाव भीमसेन भी उत्पन्न हुए राजन धित्राष्ट्र का बहुपुत्र जन्म लेते ही गधे के रेखने किसी आवाज में रोने चिल्लाने लगा उसके आवाज़ सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेखने लगे गिद्ध गेदड़ और कौवे भी कोलाहर करने लगे प्रभुश्चापे दिग्दाश्चाव ततस्तुतव्रजा धृतराष्ट्रो ब्रवीदिद सामीय बहुनिप्राणुरमेव अन्नच्रेदो राज सर्वा तथ बड़े जोर की आंधी चलने लगी संपूर्ण दिशाओं में दाहसा होने लगा राजन तब राजा धृतराष्ट्रभयभी हो उठे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 जो बात अवश्य होने वाली है उसे स्पष्ट कहें वाप्य निधन दीक्ष सर्वाश भारत प्राण जन्मेजय क्रब्दाहष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे गीजड़ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे लक्षिता घोराणी ते थे अब्रुवन्ब्राह्मणाराजन विदुरश्च महामती यथे माली निम्ता घोराणी मणुजाधिप उत्थान सुते चेषे पुषर्ष व्यक्तुलाको भविशह सुतस्तव ती परित्यागे गुप्ता वपनो महां राजन सब और होने वाले उन भयानक अपशगुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोग तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले नरश्रेष्ठ नरेश्वर आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार थे ये भयंकर अपस्कुन प्रकट हो रहे हैं उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा सत एको को नम्यस्तो पुत्राण ते मही पते तयम एक शांति चेत कुलश्यक्ष भारत मही आपके निन्यानवे पुत्र ही रहें भारत यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो एक इस एक पुत्र को त्याग दें एक कुरै क्षेम कुलगत कुले ग्राम सेलम त्यजे ग्राम जनपद आत्मा पृथ्वी त्यजे सदुरेण तैच्च सर्वाजोत्तम न चकार तथा राजा पुत्र स्नेह समन्वित तथा पुत्र सतम पूर्णम धृतराष्ट्र से केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल का तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे गांव के हित के लिए कुल को छोड़ दे देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दे और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यो कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया जन्मे इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे पुत्र हुए मा सत्रेण संयज्ञे कन्या चैका सताधिका गाँधार्या क्लिशया मा या मुतरेण धृतराष्ट्र महाराज वैशा पर्यचत किल तस्वत्सरे राजमता जे धीम ततस्त युजुसुको नृपतम ज्ञे धृतराष्ट्र्यतीब महारीराण कन्या चैका शता युजुस्तुस् महातेजा वैश्या पुत्र प्रतापवान तदनंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो सौ पुत्रों के अतिरिक्त थी जिन दिनों गर्भधारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह क्लेश में पड़ी रहती थी उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जाति स्त्री रहती थी राजन उस व्रत धृतराष्ट्र के अंत थे उस वैश्य जाति भारिया के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ जन्म में जय युयकरण कहे जाते थे इस प्रकार बुद्धिमान राजा धित्राष्ट्र के एक वीर महारथी पुत्र हुए तत्पश्चात एक कन्या हुई जो सौ पुत्रों के अतिरिक्त थी इन सबके सिवा महातेजस्वी परम प्रतापी वैश्य वैश्यापुत्र युजस्सु भी थे ये श्री महाभारत आदिपर्वणि शबर्वण गाधारी पुत्रोत्पत चातुर्दशाधिकमोध्याज